वो और उस कृपा को हर अवस्था में हर परिस्थिति में अनुभव किया जाए दुख के दया नल में भी और सुख के परम शीतल सरोवर में भी डूबकर वो केवल उस कृपा का अनुभव करे दोनों में समान सुख दुख जुआवे उन्हें बिना किसी प्रकार के उद्वेक के निर्विकार चित्त से ग्रहण कर ले ये भगवान की कृपा आई और अपने तन मन को भगवान के समर्पण रखे हाथ से जो काम करे भगवत सेवा का भाव मन से भगवान का चिंतन और वाणी से भगवान का नाम गुणगान इस प्रकार जो अपने आप को भगवान के चरण में लगाया रखता है भगवान उसके हो जाते ब्रह्मा जी का महाराज मैं तो बस इससे आगे की बात तो जानता नहीं ये बात भी आज स्थित हो गई आज के इस भक्ति अक्षर भक्ति अक्षर चरित्र को देख करके कि आपकी कृपा पर जो निर्भर करते हैं उनको कहां दुख होता है उन पर कहां पत्ती आती है उनको सुख के लिए भय के लिए स्थान कहां रहता है था? ये देखो ना ये निर्भय भी कर रहे हैं ये बच्चे मानो कोई भय उनको छू नहीं गया ये सब आपकी कृपा का फल है तो बस हम यही चाहते हैं कि आपकी कृपा पर विश्वास हो जाए जो कर्म बस भोग प्राप्त हूँ उनको निर्विका चित्र से भोग नहीं आ जाए और आपकी सेवा में अपने आप को अर्पण कर दिया जाए हरिओम सत्सतम श्री गोविंद प्रपदे हम दी नाम ग्रह वंदे मुकुंदम काम कुेन्शंखशन शिशुपदेश वृंदवनालय वे सोम जलधरवर्ण चंपको गभासी कर्ण विकसित नलनाश विस्फु मंदभास कनकुचिगुकूल चारु बरवूल नवनीर गाभा दुन ग राधो पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदष्णत्मी तत्व जाले पश्ये सी न्यमन सालिये परात्म सही वीमाइमायांत क्षुतम्वं क्षेत्र अतक्षम स्वाशमेरगो भुभोजारस्वत्थिशन नह अजाबीतांधतोंधचुष एशोलुक्यो मई नाथवा क्वाहम सो मदह खचा भूसितानंद घट सत्तस्ति का गणितानंदपरा से ते मेपण् गर्भगत पाद कि मतुरधोक्ष कि दिव्यपेशभूषितवास्तु कक्षे किय जगत्रो दरस प्रबोद नाराण सेनाला विगत जस्तृति वा नई मृषा किंत ईश्वर तम विनर्गतस्मे नारायणस्वि सर्वेना देशाखि लोक साक्षी भूजलायनाचा सत्यवेजलस्खन्ना तव सज्जग्वपु कि भगवस्त किंवा सुदृष्टम हृदय किन्नो सपदे कुमलशि अत्र मया घमनावत स्मृत से चाजठे जननीया मायाम प्रकटीकृत यक्षकुक्षादत्म भाति यहां कि मैया दिन अहै वसीस्व मन ते मायापित पत्रो सुज्सा संस्तायती चतुर्भगा जलंति सदमित्रिष्य ब्रह्मा जी स्तवन कर रहे हैं पहले उन्होंने ब्रह्मा जी ने बंगाल मंडल श्याम सुंदर की चरण की शरणागति की प्रार्थना की भगवान का श्री विग्रह जगत में प्रकट होने पर भी अगिल है उसे जाना नहीं जा सकता भगवान का नाम रूप हुई लीला आदि का अवलंबन करने पर उनके कथा आरस का आस्वादन लेने पर भगवान वश में हो सकते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान का प्रयास सर्वथा ही है भगवान सगुण और मृगुण दोनों ही दोनों का ही जानना बड़ा कठिन है दुर्लभ है परंतु मृगुण स्वरूप का कुछ दूरत्व है भी जाना जा सकता है पर सगुण का स्वरूप तो सर्वथा यही है कृपा बिना भी जाना जा सकता और इसलिए भगवान की कृपा पर ही विश्वास करना चाहिए अपने को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए जो कुछ भी सुख दुख संसार के प्राप्त हों बिना किसी प्रकार के सहन करना चाहिए ये ब्रह्मा जी ने अब तक कहा अब एक चीज वो ऐसी है कि जब लोग भगवान के प्रति मन में भक्ति का भाव उदय होता है तो स्वाभाविक एक दैनीय आ जाता है जहां अपने अंदर विचार की प्रचुरता मालूम होती है वहां स्वाभिमान आता है मैं सोच सकता हूं मैं विचार सकता हूं मेरा विवेक मेरा ज्ञान बहुत ऊंचा है इतिहादि रूप से जब विचार का अभिमान मन में आता है तब उसमें दैन नहीं आता और जहाँ भगवान के चरणों में प्रणति होती है तो वहाँ दैन आ जाता है ये स्वभाव है भक्ति रस से जब फिक्र हो जाता है मनुष्य का मन तो बुद्धि में इंद्रियों में सब में स्वाभाविक मान का अभाव हो जाता है और सच्चे दैन्य का संचार हो जाता है दैन्य माने दम्भ से किसी के सामने नट हो जाना ये दैन्य नहीं है स्वाभाविक ही अपने अंदर साधनहीनता का भान होना अपनी असमर्थता का अपनी अशक्ति का ठीक ठीक अनुभव होना ये दैन्य नारद ने कहा भगवान को दैन प्रिय दैन्य प्रियवाच अभिमान द्वेश्वाद ये कहा कि भगवान जो हैं इनमें राजद्वेश नहीं है परंतु स्वाभाविक भगवान कई इस प्रकार के लीला चरण होते हैं कि जहाँ अभिमान देखते हैं वहां मानो द्वेष की लीला करते हैं भगवान अभिमान का चूरन करने के लिए और जहां दैन्य देखते हैं वहां भगवान प्रेम की लीला करते हैं दीन को अपना लेते हैं तो जब भगवान की कृपा पर दृष्टि गई ब्रह्मा जी की तो स्वाभाविक ही उनके अंदर दैन्य आ गया मान का अभाव हो गया दूसरी बात मनु ब्रह्मा जी इतने नत हैं भगवान के और भगवान के आज्ञानुसार ही ब्रह्मा जी के जीवन के सारे कार्य होते हैं सृष्टि का उत्पन्न करना भी भगवान की आज्ञा से तो कहीं भगवान ये न कह रहे कि भाई तुम तो मेरे भक्त हो ही और तुम इस महासम्पत्ति के दायभाग के अधिकारी हो तो ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आया तो ब्रह्मा जी इस भावना से व्याकुल हो गए कि मेरे में तो भक्ति कहाँ है साथ ही उन्हें अपराध की स्मृति हो आई, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो मुक्ति पदेश दाये भाग ये मुक्ति की प्राप्ति है भगवत सेवा सेवाधिकार की प्राप्ति ये तब होती है जब जब भगवत चंदार विन्द के शरणांगत हुआ जाता है किंतु जो भक्तापराधी है जिसने भक्त का अपराध किया है जिसने भक्त का बिछोभ भगवान से करवा लिया इस प्रकार का अपराधी भगवान की शरणारति में प्रवृत्ति कैसे होगा? और भी दिन्य मन में आया कि मेरे समान अपराधी कौन ब्रजराज कुमार के जो नीला लीला पार्षद गोख बालक और गोवत्स उनको मैंने माया मुग्ध किया स्थानांतरित कर दिया हटाया दिया वहां से तो ये अपार करुणा समुद्र भगवान जो हैं श्री नंदनंदन ये यदि मेरे अपराधों को क्षमा कर लें तो भले ही मैं इनके चरणों की क्षण प्राप्त कर सकूं नहीं तो मेरी कोई गति नहीं तो इस बात को सोचकर ब्रह्मा जी अपने महान अपराध के लिए पहले भगवान से क्षमा याचना करने लगे तो किसी से भी जब कोई सच्चे उदय से क्षमा मांगता है तो पहले अपना अपराध स्वीकार करता है ये बड़ा सुंदर तरीका है किसी को भी अनुकूल बनाना हो और अपना अपराध क्षमा करवाना हो तो पहले अपने अपराध को स्वीकार कर ले और मुक्त हृदय से अपने को दोषी मान ले, युक्तिवाद नहीं बहानेबाजी नहीं मनुष्य बहुत दफे इस प्रकार की चेष्टा करता है अपराधी होने पर भी युक्तियों के द्वारा भाई तो ऐसा हमने यू किया इस कारण से किया हम तो करना नहीं चाहते थे पर हो गया परिस्थिति ऐसी आ गई ये दूसरे दूसरे युवको खिंचाने लगे तब खींच गए ये लोगों ने इनको छेड़ा तो ऐसा हो गया उनका बर्ताव अच्छा नहीं हुआ तब हमने ऐसे किया हम करना तो चाहते थे लेकिन जो हो गया हो गया अब आप माफ करें ये माफी मांगने का जो एक तरीका है ये उचित नहीं ब्रह्मा जी तो अच्छी तरह से अपने आप को मुक्त कंठ से अपराधी स्वीकार करके सब क्षमा के बाद कहना चाहते तो ब्रह्मा जी जयन आरिया और साथ ही आत्मगलाई हुई आत्मगलाई हुई एक भावों का प्रवाह बह चुका बह चला तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान मैं भक्त ही मुझे आप कहीं भक्त न मानने ये मैं भी अगर भक्त होता तो ये अभिमान के साथ साथ मूर्खता भी कैसे करता दोनों चीजें हुई आप सर्वान्तरयामी हैं आप सब जानते हैं मेरी मूर्खता को तो देखिए आप सर्व कारण कारण हैं आप मेरे पिता हैं साक्षात बरा ये कोई समझदारी की बात है और ये कोई शील है कि पिता अपने साथियों को लेकर के भोजन करने बैठा हूं अपने सैसुर के साथ पिताजी भोजन कर रहे हूं और उस समय उनके भोजन की व्यवस्था को बिगाड़ दे उन ससरों को वहां से हटा दे उनकी पत्तलों को अस्त व्यस्त कर दे भोजन जो समायिक चित्त से प्रसन्नता के साथ हर्ष के साथ कर रहे हैं उनके भोजन की विधि को बिगाड़ दे तो इससे बढ़कर दुर्जन और मूर्ख कौन होगा तो मेरी ये मूर्खता फिर महाराज मैंने आपको समझा क्या और अपने को समझा क्या जिसका अपरिच्छन्न ऐश्वर्य है ऐसे आपके स्वरूप को आपके ऐश्वर्य को आपकी महिमा को जिसका कहीं कोई अंत नहीं जो आप आत्मा की आत्मा समस्त माया के अधीश्वर भगवान शंकर भी जिनकी माया से जिमूत मैं तो मूर्ख हूं ही ऐसे महामहिमान्वित स्वयं शो महिमान सित सर्व कांड सर्वनियंता सर्व नियंता सर्व मायापति सर्वेश्वर सर्व सर्वलोक महेश्वर सर्व दृष्टा उनको मैं अपनी माया से वश में करने चला तो मेरे मन में ये अभिमान जाग गया था उस समय कि मैंने अपनी माया से भगवान को वश में कर लिया इस प्रकार का देश समाज में मेरा विज्ञापन हो जाए ब्रह्मा जी के मन में आया कि सारे देश समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए कि मैं इतना महामायेश्वर कि मैंने भगवान को भी अपनी माया से लूट कर लिया ये देश समाज के सामने अपने वैभव का विज्ञापन करने के लिए अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराने गया था उन्हें इस मूर्ता की कोई सीमा है पश्य समीनाध्यत्मनी त्वयत माय माय ने माया अमृत प्रेक्षितम वैभवम यम किया नहीं चुनिवाचय मेरा वैभव ये दिखाने गया मैं तो अरे आज की आज से निकली हुई है प्रज्वलित अग्नि से निकली हुई चिंगारी आग की उसकी क्या गणना है और वो चिंगारी के निश्चय में आग को जलाने जाए उस तो घास फूस पर चिंगारी पड़ जाए तो घास फूस जल जाता है अग्नि अग्निस्फुलिंग से लेकिन घास फूस को जला नहीं। मैं समझ में समर्थ अग्निस्फुलिंग भी चाहे कि मैं आग को जला दू तो ये उसकी मूर्खता कुटिलता अभिमान इसके सिवा और क्या है तो महाराज देख दुष्टता मोरी क्षमा कह लगे वर्णों तोरी फिर भी आप मेरी ओर इस समय स्मि, स्मित हाथ से कर रहे हैं देख रहे हैं करुणा की आंखों से नजर से हाथ की आंखों में मैं भी क्रोध नहीं देख रहा है हाथ की आंखों में वही सुने की धारा बहरी देख रहा हूँ तो कितने क्षमाशील आप हैं तुम माइक के ये संयंता पुनः माया पतिहरि भगवंता मैं मतमंद मंद अल्प निज माया सो प्रभु को मैं आन दिखाया पा करी तब ऐश्वर्य में देख न चाहूँ अनंत कि मैं देखूं मैं मूर तब महिमा को अंत तो भगवान से बोले तो महाराज अब तक समस्या से तो मेरा जो भूमिदान तस्तरी से मालना करने लगे कि महाराज आप अच्छुत हैं अच्छुत मनुष्य गिर जाए अपने स्वभाव से गीता के अंत में भगवान ने पूछा अर्जुन से कि भाई तुम्हारे मोह का नाश हुआ कि नहीं तुम प्रकृत हुए कि नहीं, अर्जुन ने स्वीकार किया नष्टो मोह स्मित्धा तत्प्रसादात मया अच्युत स्थितोस्म गत संधि है करिष्टे वचनं तव बात कही अर्जुन ने नष्टो मोह मेरे मोह का नाश हो गया मैं जो अपने को कुछ करने धरने वाला मान रहा था यू करूंगा यू नहीं करूंगा मेरे मन में जो ये अभिमान था लघंगाली ये नहीं करूंगा ये करूंगा भूल गया था कि मैं आपके हाथ का यंत्र हूँ स्मृति आ गई स्मृति लब जा तुम्हें तो भाई बड़ा अच्छा हुआ स्मृति आ गई तो तुम्हारी साधना बड़ी ऊंची मैं नहीं नहीं महाराज तत्प्रसादा तो ये जो मेरे अंदर मोह का नाश हुआ और स्मृति आई ये आपकी कृपा से आई